इसमें हम लोग चतुर्थ अलात शांति प्रकरण का, का संख्या देखेंगे सात एक ये तो जन्मादिशत्य मनते तम प्रति प्रागुक्त यस्तु जो जन्मादि सत्य है ऐसे मानते हैं कोई पदार्थ दिखता है कहते हैं उसका जन्म हो गया इस प्रकार के जो मानते हैं तम प्रति उनको प्राग उत्तम पहले कार्य का आया था उसको फिर स्मरण दिलाते हैं न कचित जायते जीवः जीव संभोग नदुत्तम सत्यं यत्र यत्र जायते जायते जायते न न संभवो जीव कचिन्ये से अ संभव नीते एक उत्तम सत्यम ये जीव कश्चिन न जायते जीव का कभी उत्पत्ति होती ही नहीं है जो पूर्व अभिश्लोक में सब आ रहा था स्वेदजान अंडजान जीवन सब इनका उत्पत्ति नाश होता है कहा गया ये सब कुछ नहीं होता है पहले ये बात कहा गया था कि संभवो हो अवश्य न विद्यते संभवो संभवत अस्मात्ति संभव कारण एक नवटी टिप्पणी कारण दिया संभवो अस् अर्थात आत्मन अद्वितीय ब्राह्मण एक, एक जो आत्मा है इसका कभी कोई कारण ही नहीं है जन्म होने का पर यही है तदुतम सत्यम यही सत्य है यत्र किंचे न जायते यत्र ब्रह्मणि जिसे ब्रह्मा में कुछ उत्पन्न कभी होता ही नहीं है जिसे रज्जु में सर्प माला दंड भूचित्र नाना व्यक्ति को नाना प्रकार से दिखने पर भी रज्जु तो रज्जु ही है कभी कुछ परिवर्तन हुआ नहीं अगर बहुत गहराई से कोई बार बार मानेगा ये तो सर्प ही है सर्प ही है धीरे धीरे धीरे धीरे उसको सर्प लगने ही लगेगा जैसे होता है तो जिसका कोई मर जाता है और बहुत उसको उसको चिंता करता है फिर आगे देखता है कि सामने दिखता है ऐसे होता है तो ऐसे ही अर्थात ये जगत पूरा ऐसे ही सोचते सोचते सोचते तो ऐसे ही हो गया बिल्कुल ये सत्य लगने लगा अभी फिर उसको हटाना पड़ेगा इसको कहते ना जो रिवर्स हिप्नोसिस अभी वेदान तो यही कराएगा ये जगत सत्य, सत्य नहीं है सत्य नहीं है सत्य नहीं जितना बार हो गया है अभी उसको वो वापस करवाएगा ये बिल्कुल नहीं है खाली ऐसे मानते हैं खाली ऐसे मानते हैं ऐसे अब दस बार विचार करके चलेंगे सामने में कुछ आ गया व्यवहार सब ये जाएगा वही आ जाएगा फिर ये जब आ जाएगा उसके बाद फिर कमरे में जाकर के विचार करेगा तो फिर भी हो गया तो फिर अर्थात तो अभी हुआ नहीं और अधिक फिर लगना पड़ेगा और दस बार संस्कार बनाएगा अगला बार जब फिर व्यवहार में जाएगा इस बार जो संबंध होगा थोड़ा कम होगा क्योंकि अधिक दस बार किया है उसके ऊपर थोड़ा अनुताप और पश्चाताप हुआ है थोड़ा दुख हुआ है थोड़ा दुख होने से थोड़ा प्रारोध क्षय हो गया है इस बार थोड़ा कम संसर्ग होगा ऐसे वो चलता रहेगा आखिरी और कोई संसर्ग होगा नहीं तब तक चलना पड़ेगा जो रास्ता से खिसक जाएगा वो फिर आगे आकर के करेगा टिका में वृत्तानुवाद पूर्वकं श्लोक तात्पर्य आह वृत्त अतीत का अनुवाद करके आगे का बात करते हैं अतीत अर्थात ये पूर्व अध्याय का पूर्व प्रकरण का अंतिम श्लोक था न कचिज जायते जीवः संभवोष्य जीव संभव तृतीय प्रकरण का भाष्य में कहते हैं व्यवहार सत्य विषय जीवा नाम जन्म मरणादि स्वप्नाद जीवव वी उक्त व्यवहार में मानता है ये सत्य है ये विषय कौन है ये सब जीव ये जीवों का जो जन्म मरण ये सब सत्य है ऐसा जो मानता है ये कैसा है कहते हैं स्वप्न आदि जैसे स्वप्नादि आदि अभी तीन दृष्टांत तो दे रहे थे कि स्वप्नों एक माया एक मंत्रोषधि के द्वारा निर्मित सबका जीव का जन्म मरण जैसा है ये व्यावहारिक जीव का जन्म मरण ऐसा ही है उत्तमम तू परमार्थ सत्यम उत्तम क्या है परमार्थ सत्य है ये जो इसलिए जो धर्म में लगाया गया ना ये मर जाने के बाद उसका क्रिया कर्म सब करना है ये क्रिया कर्म क्या बताता है ये मर जाने के बाद इसका निरन्वय ना हो गया ना आगे रहा ये अन्य धर्मों में है नहीं हमको पता नहीं शायद नहीं है अन्य में ये यही बताता है कि ये मरता नहीं जो जो लगा ये जो क्रिया क्रियाकर्म करते हैं ये तो सब मिथ्या है कहता तो मिथ्या नहीं है कौन कहता है जो बिल्कुल शरीर को सत्य मानता है ये जब वो जाएगा वो क्रिया क्रियाकर्म करने के लिए वो कहेगा ना ना ये कहा आगे है ना हम तो उसी के लिए कर्म कर रहे हैं ना तो अब कर्म कर दिए तो दस दिन पंद्रह दिन अठारह दिन जो कर्म कर देंगे फिर भूल जाएंगे कहीं साल में एक बार याद दिलाएगा क्या करने के लिए श्राद्ध करने के लिए वो है हम यहाँ श्राद्ध करते हैं उनको मिलता है तो उनको साल में एक दिन भोजन देता है कहते हमारा एक साल उनका एक दिन है अर्थात हम प्रतिदिन उनको दो पर्व में एक बार भोजन देते हैं तो ये सब क्या बताता है ये बिल्कुल है वो मरेगा नहीं वो चीज ऐसा ही है ये जब सब जुड़ा गया है शास्त्र में बिल्कुल आपको ये बोध देने के लिए धीरे धीरे धीरे धीरे आपको ले जाएगा तो हम कहेंगे शास्त्रीय कर्म ये सो मिथ्या है ऐसा कुछ नहीं है आप तो महाज्ञानी है फिर ये सब मिथ्या है तो अक्षराणी न व्याख्यानी कहते हैं ये श्लोकों का जो अक्षर है इसका और व्याख्यान करने का कोई जरूरत नहीं है क्यों व्याख्या तत्वात तो ये आ गया था पहले तृतीय प्रकरण में इसलिए कहते हैं व्याख्यात तो हो गया भाष्य में उक्तार्थम अच्छा उत्तमम तू परमार्थ सत्यम न कशित जायते जीव परमार्थ सत्य यही है कि कश्चित जीव न जायते जीव का कभी जन्म होता ही नहीं उक्ता श्लोक का बाकी जो कहना है वो पहले से विचार हो गया था कहना वही है कि जीव का जन्म होने के लिए कोई कारण ही नहीं है तो जैसे अर्थात रज्जु में सर्फ दिख जाना कहेंगे उसका कोई कारण नहीं है वहां कारण कह देंगे संस्कार है कहेंगे यहाँ भी इस प्रकार मान लीजिए संस्कार है संस्कार से जैसे सर्प का संस्कार है तो सर्प दिखेगा माला का संस्कार है तो माला दिखेगा तो जिसका जैसे संस्कार इसी प्रकार जगत संस्कार से दिखता है सत्य तो बस इतना ही है बार बार इसको दृढ़ करना है अच्छा इस लोग उच्चारण करेंगे आगे के किले टीका संवेदन से कलृश्य उपहृतूपेण दृश्यवाद्रष्टुर्व्यतिकेण सपनदृष्टाते उतम इधन सेबंधाभावेदन संवेदना छबिप्पणी चित्त सब्दित चैतन्य संवेदन शब्द से चैतन्य ले जिसको चित्त बोल करके यहाँ ये श्लोक में कहा भी जाता है कल्पित दृश्य उपहित रूपेण दृश्य कल्पित जो दृश्य है उससे उपहित हो जाता है ये चैतन्य जो दृश्य आएगा ये तदाकार तो हो जाएगा साक्षी तदाकार तो हो जाएगा अगर अभी जैसे घट ज्ञान हो रहा है साक्षी घट को नहीं जान रहा है, साक्षी घट ज्ञान को जान रहा है इसी प्रकार की अभी अंतकरण सुखाकार हो गया साक्षी सुखाकार को जानता है तो साक्षी जब घट ज्ञान को जानेगा तब तो कैसा उसको होगा कि घट ज्ञानवान अहम अभी उसके साथ मतलब उपहित तो हो गया और जब साक्षी सुखाकार वृद्धि को जानेगा कहेगा सुखी अहम तो साक्षी अभी उपहित हो गया ये सुखाकार वृत्ति के द्वारा तो कहते हैं कल्पित दृश्य उपहित रूपेण जो उपहित हो गया वो पूरा शुद्ध है अभी ये पूरा शुद्ध नहीं है कहते तो जो शुद्ध नहीं है वो दृश्य हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं दृश्य तो अर्थात मेरे को घट हो रहा है ऐसे भी पता चल रहा है कहते हैं वो दृश्य तो उपोहित तो होकर के वो दृश्य हो जाता है और जो दृश्य होता है न द्रष्टुर सत्वम जो दृश्य है वो दृष्टा से भिन्न नहीं होगा सत्वम इति स्वप्न दृष्टानते न उत्तम स्वप्न दृष्टांतों में इसको समझाया जाता है स्वप्न में जो दिखता है दृश्य वो दृष्टा से भिन्न नहीं है क्योंकि स्वप्न में कुछ पदार्थ नहीं है खाली दिखता है इधानीम अभी क्या कहते हैं तत्वतः संवेदना से विषय संबंध अभाव संवेदना अर्थात चैतन्य का विषय से जो कह दिया कि उपहित तो हो जाता है ये होता ही नहीं जैसे हम कहते हैं कि स्फटिकों के पास रक्त पुष्प रखने से स्फटिक रक्त वर्ण से उपहित तो हो गया तो पहले था उपध्येय और ये हुआ उपाधि पुष्प हो गया उपाधि स्फटिक स्वच्छ स्फटिक हो गया उपध्यय जैसे हम कहते हैं विशेषण और विशेष्य इसी प्रकार के उपाधि और उपध्यय फिर विशेषण विशेष मिलकर के विशिष्ट हो गए यहाँ इस प्रकार उपाधि उपध्यय मिलकर के हो गए उपहित अभी वो उपहित स्फटिक लाल दिखता है उपध्येय स्फिक स्वच्छ था अभी उपहित स्फटिका लाल दिखता है तो कहते हैं कि उपहित तो जो स्फटिका लाल दिखता है वो क्या वास्तविक वो स्फटिकों का भी लाल है जिस समय में वो लाल दिखता है उस समय में भी वो स्वच्छ है तो लाल के साथ उसको कोई वास्तव संबंध हुआ है नहीं हुआ है इसी को यहाँ कहते हैं तत्व तो संवेदन विषय संबंध अभाव वास्तव वो लालिमा के साथ उसटिका का कोई भी संबंध नहीं है जिस समय में सुखाकार वृत्ति होकर के साक्षी उसे उपहित तो हो जाता है मैं मेरे को सुखाकार वृत्ति हो रहा है उस समय में भी वो बिल्कुल शुद्ध है मैं सुखी हूं तो सट गया थोड़ा मेरे को सुखाकार वृत्ति हो रहा है मैं सुख को जान रहा हूं इस प्रकार की भी नहीं है वो बिल्कुल शुद्ध है स्फटिका बिल्कुल तो शुद्ध है तो स्फटिको सोचता है कि मैं मेरे में अभी थोड़ा वो लाल रंग प्रतिबिंबित तो हो रहा है ऐसे स्फटिकों को कोई चिंता भी नहीं है वो बिल्कुल शुद्धों को शुद्ध हो जितना दूर मानेंगे उतना दूर ये सब तर्क क्यों दिया गया है कहते हैं आप कितने दूर तक तो मानते हैं कोई आकर कहता है मैं सुखी हूं उसको कहा जाएगा कोई कहता है कि मेरे को सुख ज्ञान होता है मेरे को पता चलता है उसका व्याख्यान थोड़ा अलग हो जाएगा मैं सुखियों हूं पूरा सट गया है मेरे को पता चलता है सुख हो रहा है बोल करके थोड़ा हटा है फिर कहेगा मेरे को कुछ पता नहीं चलता केवल मैं हूं ये और हट गया तो ये सब अलग अलग स्तर के लिए अलग अलग व्याख्यान देते हैं अभी यहाँ कहते हैं तो तत्व तो तथा संवेदन से विषय संबंध व आत्मा एवं संवेदनम समाधिष्ठ बाकी कुछ नहीं है कहते हैं आत्मा एवं संवेदनम शुद्ध ज्ञान वही आत्मा है अश्मी भामी इस प्रकार की चित्तस्पंदत ग्राह्य ग्राह्यक्र चिं निर्ष्य मसंग तेनाति चित्त स्पंदित्राह्य ग्राहक पद असंगतेन असंगम की चित्त स्पंदित जैसा है अनु ऐसा ही हो जाएगा तो चित्त एव इदम चित्त का केवल स्पंदन मात्र है स्पंदन अर्थात तो चित्त अविद्या के पशात तो चलना जैसा लगना चित्त का स्पंदन स्पंदन वास्तव में नहीं है लगना। चित्त शब्द का चैतन्य हुआ चैतन्य में कोई क्रिया नहीं है निष्क्रिय है लगना खाली और लगने से ग्राह्य ग्राहक वाला द्वयम द्वयम द्वैतम द्वय, तो ग्राह्य ग्राहक आने से द्वैत आ गया मैं साक्षी जान रहा हूँ चित्त को जान रहा हूं मतलब अंतकरण को जान रहा हूँ तो ये सब द्वैत आगे आगे आ जाएगा तो किन्तु नित्य चित्तम नित्यम निर्विषय चित्त तो वास्तविक सर्वदा निर्विषय ही है स्फटिक कभी कोई रंग लगता ही नहीं है असंगम कहा गया। इसलिए चित्त असंग ही है कहा गया। टीका में असंग अक्षरा कथयति श्लोक का अक्षर को कहते हैं। भाष्य में सर्व ग्राह्य ग्राह्य कव चित्त स्पंदित्व द्वयम द्वैतम ये जो द्वैत है ये द्वैतम सर्वम सारे द्वैत ग्राह्य ग्राहक पत चित्त स्पंदितम एव एक हो गया ग्राह्य एक हो गया ग्राहक ग्राह्य ग्राहक ग्राहक वाला चित्त चित्त स्पंदितम चित्त का स्पंदन केवल अर्थात केवल इस प्रकार के लगना जब स्पंदन बंद हो जाएगा कुछ लगेगा नहीं कोई विशेष ज्ञान नहीं है बस बिल्कुल शुद्ध रहेगा चित्तम परमार्थत आत्मा एवं निर्विषय तेना इसलिए चित्त निर्विषय है वास्तव तो कोई विषय ग्राह्य ग्राहक कुछ नहीं है निर्विषय नित्यं असंगम की निर्विषय होने से नित्यं असंगम कीर्तितम जिस समय में बहुत ज्यादा मन के साथ आदत में हो जाता है कुछ सोचता है देखिए शरीर से भी असंग हो जाता है मच्छर काटने से पता नहीं चलता गर्मी में कहीं धूप में बैठा है मतलब बैठा है और धीरे धीरे सूर्य आ गया और ये कुछ विचार में खो गया है सूर्य आकर के गर्मी हो गया किंतु पता नहीं चलता फिर जब वहां से वापस आएगा देखे अच्छा इतना गर्म लग रहा है देखिए थोड़ा सा मन में तादाद में जोर हो गया तो शरीर से छूट गया इसी प्रकार की जब विचार अधिक चलेगा विचार अर्थात एक ही विषय में दृढ़ होगा तो फिर ये मन भी छूट जाएगा मन अर्थात संकल्प विकल्प करना चलता रहना हर विचार को परिवर्तन करता रहेगा या मन को देखें कैसा चलता है अर्थात कहा से आप आरम्भ किए अगर एक मिनट देखेंगे कहा पहुंच गया एक संबंधित एक संबंधित एक संबंधित होकर के कितना दूर तक चला जाएगा ये होगा मन का धर्म अगर आप मन से थोड़ा उठकर के बुद्धि में जाएंगे बुद्धि अर्थात एक चीज को देखेगा यही यही उसी के ऊपर खोता रहेगा तो बुद्धि में चला जाएंगे तो मन से दूर हो गया और जो समाधिस्त हो जाएगा तो क्या बुद्धि भी नहीं है तो जितना जितना अंदर होंगे इतना इतना बाहर से छुटकारा हो जाएगा इसलिए बाहर का पदार्थों के साथ बहुत ज्यादा संबंध है ये सब अगर आध्यात्मिक अनुभव चाहिए तो ये सब से हटना ही होता है ये दोनों हाथ में लौटू ये नहीं हो पाएगा टीका में निर्विषयत्व ना सिद्धे श्रुति अपनी संवाद निर्विषय होने से असंग है तो विषय होने से उसे संग हो गया निर्विषय है तो असंग इसे श्रुति भी कहते हैं असंगो ही अयम पुरुष अनन्वागत स्तें नवती असंगोह ही एम पुरुष बृहदारण्य है चार तीन का कोई चार पांच ऐसा यानी पंद्रह सोलह इसे आस पास आएगा बृहदारण्य का चार तीन पंद्रह पन्द्रह सोलह सत्रह ये तीन मंत्र में है ये असंगो ही अयम पुरुष वहां ये दिखाते हैं स्वप्न में रत्वा चरित्वा पुण्यम च पापम च अनुभूय दृष्टवा दृष्टवा च पुण्यम च पापम च स्वप्न में पाप पुण्य देखा पाप पुण्य है पाप पुण्य का फल पाप का फल हो गया दुख पुण्य का फल हो गया सुख स्वप्न में सुख दुख होता है और फिर जब आ जाता है वापस बुद्धांतम जब जागृत में आ जाता है फिर स्वप्न में जो जो क्रिया किया जो जो सुख दुख भोग हुआ उसको फिर लेकर के आता है कहता है कि बढ़िया सुख भोग हो गया बस आज तो जागृत में नहीं होने से चलेगा ऐसा कहता है अनन्वागत भवति उसके साथ अनुगतन तो नहीं होता है साथ में लेके नहीं आता यही प्रमाण है कि असंग है अगर संग होता तो लेके आता है ना गया था कहीं दर्शन करने के लिए आने का समय में कहता कि इतने सारे हम भर भर करके लाया कहते है कहते हैं संग तो अनन्वागत स्त दर्शन कर लिया बस हो गया उधर श्रुति युक्ति सिद्धम असंगत्वम साधयती श्रुति और युक्ति से सिद्ध असंगत्वम। युक्ति पहले दे दिए और श्रुति भी दे दिए प्रमाण इसको अभी कहते हैं सब विषय से विषये विषय संग महान वाक्य है साधक के लिए महावाक्य है स विषय से ही विषय संग निर्विषयत्वाद चित्तम असंगम इत्य संग होगा इसलिए सब विषय नहीं होना है और चित्त निर्विषय होने से असंग तो गृहस्थों को तो अर्थात बाह्य निर्विषय करने का आवश्यक नहीं है उनको तो थोड़ा रखना है साधुओं को तो बाहर भी निर्विषय करना है अर्थात वो सब मतलब तो बाहर में भी विषय नहीं रखना है ये बहत्तर श्लोक उच्चारण करेंगे <स्तुण> निर्विषयत् चित्तस्य असंग संगीत चित्त असंग है क्यों असंगम जितना अधिक निर्षय उतना अधिक असंग तद असंगतम ये जो चित्त का असंगतम शास्त्रादे विषय सह है गे? तद असंगतम अच्छा तद असंगतम पूर्व पक्ष कहता है ये ठीक नहीं है आपने कह दिया कि निर्विषय होने से चित्त असंग है तद असंगतम वो बात ठीक नहीं है पूर्व पक्ष कह रहा है क्यों शास्त्राधर विषय से सत्वा ये शास्त्र है ये शिष्य है ये आचार्य है ये सब है ये सब कैसे मिथ्या हो जाएंगे तो मिथ्या नहीं तो ये सब विषय तो रहेगा अगर ये भेद नहीं रहेगा ये हमको ज्ञान कैसे होगा तो इसलिए पूछने वाला पूछता है शास्त्र विशेष सत्व्या श्लोक में कहते हैं योस्थ कल्यान नसौ परतंत्रा सैन्ना परमार्थतः स स अद्यारकल निकेगा यो कल्पित समृत् अस्थ पर असौ नास्ल परशास्त्र शास्त्र अभिशंत नास्ति यो अस्ति आपने कहता कहता है क्योंकि पूछने वाला अभी ज्ञान मार्ग में चल रहा है उत्तर देने वाला ज्ञानी है इसलिए जो ज्ञान मार्ग में अभी चल रहा है वो बाकी सब दुनिया को छोड़ दे सकता है किंतु शास्त्र शिष्य मैं शिष्य हूँ शास्त्र मेरे को आवश्यक है आचार्य मेरे को आवश्यक है इसको कैसे छोड़ देगा ये कैसे मिथ्या हो जाएगा तो इसलिए उसका ये प्रश्न है तो अज्ञान अवस्था में प्रश्न रहना है स्वाभाविक है इसलिए उत्तर देने वाला देते हैं यो अस्थि सकल्पित समृद्धिया जो आप कहते हैं ये तो कम से कम होना पड़ेगा ये भी अज्ञान के चलते कल्पित समृतिया चार नंबर टिप्पणी काल्पनिक व्यवहार ऋण ये जब तक तो व्यवहार है तब तक तो ये है जब आप सुश्रुति में चले जाते हैं कौन सा शास्त्र को साथ में शिष्य में शिष्य हूँ आचार्य है ये शास्त्र है ये कहाँ ये रहता है तो जब ये बुद्धि कार्य करती है कल्पित समृद्धिया ये सब है समृद्धि समृद्धि अर्थात अविद्या तो अविद्या से ये केवल कल्पित मात्र असौ परमार्थे नास्ती है वास्तवत्व नहीं है ऐसे कल्पना करते हैं तो क्यों कहते हैं इसी के द्वारा ही चल करके वो वास्तव तत्व को प्राप्त हो सकता है प्राप्त हो जाने के बाद ये सब नहीं है और जो सब है कहते हैं व्यवहार के दृष्टि से परतंत्र अभिसमृत्या वेदांत कहता है कि वेदांत का दृष्टि से वो वास्तव नहीं है तो फिर आपका शास्त्र में ये सब कहा जाता है कहते हैं परतंत्र अभिसमृतिया परतंत्र पर का दर्शन अन्य दर्शन में इसको सत्य माना गया है उसी को लेकर के हम लोग कहते हैं किन्तु तो वेदांत का जो सिद्धांत है उसमें वो सब वास्तव नहीं है पारमार्थिक नहीं है परतंत्र अभिसंृत्या परतंत्र का अभिसंृति और दूसरे शास्त्र का व्यवहार के अनुसार ये सब है किंतु किन्तु परमार्थतः नास्ति परमार्थिक रूप से ये नहीं है पारमार्थिक अर्थात त्रिकाल सत्य ये शास्त्र त्रिकाल सत्य है ना शिष्य त्रिकाल सत्य है ना आचार्य त्रिकाल सत्य है कोई भी नहीं है तो इसलिए त्रिकाल सत्य परमार्थ तो कोई नहीं है संवादी भ्रम ये पंचोदशी में आता है ना संवादी भ्रम विसंवादी भ्रम ये दो प्रकार के भ्रम आता है तो इसमें संवादी भ्रम ये है संवादी भ्रम अर्थात तो जो भ्रम है किंतु संवाद देता है सम्यक वाद ठीक बताता है किंतु स्वयं बताने वाला भ्रम है ब्रह्म को पकड़ करके हम चल करके पा लेते हैं हमको कोई एक मानचित्र दिया बद्रीनाथ के लिए रास्ता के लिए वो जो मानचित्र है वह रास्ता है क्या वो रास्ता का एक भ्रम है वो रास्ता नहीं है किंतु तो उसको पकड़ करके हम जा सकते हैं वही हो गया संवादी भ्रम अब विसमवादी भ्रम भ्रम है और विसंवादी है हमको दिया विपरीत उसको कहा जाएगा विसंवादी भ्रम ये शास्त्र इत्यादि यह सब संवादी भ्रम है आ गया टीका में ननु वैशेषिका नु परमा वैशेका षट तथा च चित्तस्य कथम दर्शन दर्शन वाले असंग वैशेषिकर्शनवाल न्यायिकर्शनवाल पर वास्तविक छ पदार्थो मानते हैं एक अभाव पदार्थ है उसको कहने का आवश्यक नहीं अभाव है। द्रव्य गुणकर्म विशेष द्रव्य गुणकर्म हाँ। सामान्य विशेष है। समवाए छे आतिष्ठे अर्थात तो प्रतिज्ञा करते हैं ये अंग प्रतिष्ठायाम आत्मनिपद हो जाता है तो स्वीकार करते हैं ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं अपना तथा तो अगर ये छह पदार्थ तो है चित्त असंग कैसे हो जाएगा ऐसे पदार्थ तो है इनके साथ तो संबंध होगा त्राह इसलिए श्लोक में कहा परतंत्र अभिसमृत्तिया दूसरे दर्शन वाले इसको सत्य मानते हैं किंतु वेदांत में नहीं है ठीक है मैं वैशेक पारिभाषिक व्यवहाराधेन पदार्थो युवद्रव्यादि सामयायांत सैद न स अस्ति किंतु समृत्या परमास्थ कि संवृत्तिया प्रतिभा असंग वैशेषिक पारिभाषिक व्यवहार अनुरोधन वैशेषिक दर्शन है न्याय वैशेषिक दर्शन उनका पारिभाषिक व्यवहार पारिभाषिक उनका शास्त्र में जो शब्द व्यवहार होता है उसको कहा जाता है पारिभाषिक शब्द वो शब्द केवल उसी में परिभाषा है जैसे वेदांती गुणों किसको कहेंगे सत्ोरोजतमों को कहेंगे ये न्याय न्यायिक लोग कितने गुण कहेंगे 24 गुना कहेंगे रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाणा पृथक ऐसे उनका 24 गुना है व्याकरण का गुण अदय गुना तो इसी प्रकार के देखिए गुण किस किस शास्त्र में क्या अर्थ है इसको कह जाता है पारिभाषिक परिभाषा परिभाषा अर्थ परित भाष्यते अनया परिभाषा तो अर्थात ये चीज क्या है जो बता देगा उसको कहेंगे परिभाषा तो इसी प्रकार की ये कहते हैं वैशेषिक पारिभाषिक वैशेषिक शास्त्र में इसी प्रकार की परिभाषा है ये छह पदार्थ हैं, वो उनका परिभाषा है वेदांतों का मत में ये परिभाषा नहीं है ये पदार्थ है क्योंकि पदार्थ केवल ब्रह्म ही है तो, तो पारिभाषिक इसलिए कहते हैं वैशेषिक पारिभाषिक उनका व्यवहार पारिभाषिक व्यवहार था शास्त्र व्यवहार अनुरोध है यो द्रव्य समवाय अंत द्रव्य से लेकर के समवाय पर न स परमार्थ तो अस्थित परमार्थ तो नहीं है वास्तव नहीं है किंतु समृत्या प्रतिभाती केवल असमृत्या कल्पित तो व्यवहार से केवल कल्पित तो व्यवहार से अविद्या के चलते खाली दिखता है तस्मात अभिरुद्धम असंगत्वम इसलिए चैतन्य का असंगत्व अभिरुद्धम है कल्पित तो कल्पना करके खाली आप ये व्यवहार करेंगे जिसको माला दिखे गया वो जाकर के दूसरा को कहेगा तो वहां माला है उसका पुष्प लेकर के आप कहीं लगा सकते हैं इसको सर्प का बिल्कुल जाना नहीं उधर तो सारे व्यवहार भी इसी प्रकार होगा ब्यावर्तियम चौदयम उत्थापयति जो ये श्लोक के द्वारा जो ब्यावर्तिय है चौदय चौदय अर्थात शंका तो जो शंका ये श्लोक के द्वारा निराकरण किया जाएगा उसका अभी उत्थापन करते हैं बताते हैं भाष्यकार पहले वो शंका को दिखाते हैं पूर्व पक्ष शंका करता है चित्त है है इसलिए हुआ कहता न निसंगता जो आप असंग कहते हैं वो नहीं होगा वो निसंगता नहीं होगा क्यों नहीं होगा यस्मात्ता शास्त्र शिष्य विषय से विद्यमान क्योंकि शास्ता शास्ता अर्थात तो अनुशासन करने वाले आचार्य शास्त्र जिसके द्वारा अनुशासन किया जाता है शास्ते अनेन इति शास्त्रम तो शास्त्र शास्त्र त्रिचोनि शास्ता और शिष्य शिष्य क्या हो जाने से शासन के योग्य जो है उसको शिष्य कहेंगे शिष्य में क्या सूत्र लग गया घसी नाम से सतु हुआ किंतु धातु साह है सी कैसे हो हो जाएगा? गया। और प्रत्यय क्या हुआ यह तो कैसे हो जाएगा सास, रिहलो नियत होने से यहाँ नियत नहीं है एती? एतिस्तु जो सह क्यप हो जाता है शास्त्र शास्त्र शिष्य विषय से विद्यमान ये सब विषय है ऐसे विषय है तो असंग कैसे हो जाएगा ये यहाँ नहीं कहा कि घटपट नदी पर्वत है वो सभी विषय है ना? क्यों नहीं कहा ये मांडुक्यो का विचार कर रहे हैं आप घटापटा नदी पर वह तो विषय मांडुक्यो नहीं जचेगा इसलिए कम से कम ये तीन तो हमको लेना पड़ेगा बाकी जगत चाहे ना हो सब ध्यान में रखें इनका सब जो शब्द देख के थोड़ा बहुत तो हमारे बुद्धि भी इस प्रकार चलना चाहिए बहुत ज्यादा प्रपंच नहीं है टीका में त्रशमा दी थी सामान्य न उत्तम है तुम विशेषत् जो भाषा में कहा ना निग निसंगता भवती ये निशंग नहीं हो पाएगा पूर्व पक्ष कहामात क्योंकि क्यूँकी कहना सामान्य मतलब कुछ हेतु देगा क्योंकि कहना यह सामान्य हेतु देता है ये सामान्यतो ने जो हेतु दिया यशमात कह करके उसका विशेषत्व स्पष्ट करते हैं क्या है कहते हैं शास्त्रा शास्त्र शिष्य ये सब है इसलिए ये निर्विषय नहीं होगा टीका में आदि शब्दे न प्रमाता प्रमाण प्रमेयम इत्यादि गृह्यते हैं टीकाकार थोड़ा शिथिल कर दिए कहते हैं आदि जो शिष्य एवं आदि कह दिया आदि कहने से प्रमाता प्रमाण प्रमेय घटपट नदी पर्वत तो थोड़ा टीकाकार दे दिए भाष्यकार तो नहीं दिए ये सभी विद्यमान है असंगत्वेपम परिहरती परिहरति आक्षेपम पूर्व पक्ष आक्षेप किया असंग कैसे हो जाएगा ये सब पदार्थ विद्यमान है सिद्धांती उत्तर देता है नैस दोष ये कोई दोष नहीं है अर्थात ये सब रहने पर भी असंगत्व बनाया रहेगा तथा निर्भिषयत्व तो हेतु पूर्व प्रश्न पूर्वक आगे पाठ संशोधन करना है पूर्वार्ध योजन या पूर्वाध तत्र निर्विषय तो हेतुम हेतु निर्विषय होने से असंग हो गया तो निर्विषय हो गया हेतु इसको प्रश्न प्रश्न अर्थात आक्षेप करके श्लोक का पूर्वार्ध का योजना योजना अन्वय अन्वय बता करके सिद्ध करके दिखाते हैं अकस्मात भाष्य में सिद्धांत कह दिया नई दोष ये कोई दोष नहीं है पूर्व पूछता पुरुषता कैसे दोष नहीं ये सब है असंग कैसे हो जाएगा अकस्मात आगे भाष्य में यह पदार्थ विद्यते स कल्पित कल्पिता कल्तिया कलता चा परतिपत्ति संवृत्तिश सा, सा तया यो अस्ति नास्ति पर न विद्यते सिद्धांति कहता है क्यों पूर्वपक्ष पूछने से सिद्धांति कहता है यह पदार्थ जो पदार्थ अब कहते हैं हे बोलकर के कौन है कहते हैं शास्त्रादी शास्त्र आचार्य शिष्य प्रमाता प्रमाण प्रमेयश सकलित समृत्या कल्पिता कल्पित समृत्या इसका अर्थ कहते हैं कल्पिता चा समृद्धिश्च जो कल्पित है और समृद्धि है समृद्धि क्या है कहते हैं कि परमार्थ प्रतिपत्ति उपाय परमार्थ का प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ ज्ञान परमार्थ ज्ञान का उपाय है ये समृद्धि समृद्धि था व्यवहार कि जो शास्त्र शिष्य आचार्य ये सब परमार्थ ब्रह्म ज्ञान का उपाय तो ये न्यवहार खाली है और ये व्यवहार कल्पित है ज्ञान हो जाने से व्यवहार भी नहीं सा तया यो अस्ति, सा सा अर्थात ये समृद्धि तया ये समृद्धि के चलते अर्थात व्यवहार के चलते आप जिसको स्वीकार करते हैं परमार्थ न असो नास्ती नमाधि में चले गए सुसुप्ति में चले गए तो कहाँ है कुछ नहीं है ऐसा परमार्थ तथा तो समाधि अवस्था में वास्तव कुछ नहीं है खाली समाधि अवस्था में नहीं है समाधि अवस्था में आप जान लिए व्यवहार नहीं है आगे जब फिर आप जागृत में आ जाएंगे एक बार आप जान लिए स्फटिका और पुष्प का बीच में हाथ रख दिए स्फिका भी लाल दिखेगा अब जान लिए स्फटिका स्वच्छ आगे हाथ उठा लिए अब स्फटिका लाल दिखेगा किंतु आपका बुद्धि भी हो जाएगा कि स्फटिका तो लाल ही है इस प्रकार हो जाएगा यही है बात वेदांत तो नहीं कहता है कि आप सारा जीवन फिर जड़ होकर के पड़े रहेंगे आपको निश्चय हो जाना चाहिए एक बार हाथ हो जाना चाहिए बीच में आप देख लिए स्फटिका शुद्ध है आगे लाल दिखते रहे आपको क्या है ना बाकी जगत उसमें भ्रमों में पड़े लाल स्फटिका लाल स्फटिका आप जानते हैं स्वच्छ स्फटिका और बाकी आनंद में रहेंगे इतना ही वेदांत कहता है परमार्थ है न असौनास्ती न विद्यते जो जितना जोर लगाएगा उसका उतना जोर मतलब उसका उतना जोर ये आ जाएगा हाथ जल्दी और जो कहेगा को बिल्कुल ना लाल नहीं देखेगा हम हाथ रख देंगे तो व्यवधान हो जाएगा इसलिए हाथ मत रखो हाथ है भैराग्य कहेगा तो मत रखो स्फोटिको का लालिमा छूट जाएगी ना तो इसलिए कहेंगे कि हाथ बीच में मत रखो मत रखो तो थोड़ा थोड़ा लालिमा दिखता रहेगा बिल्कुल एकदम कहते ना जैसे रेलवे लेवल क्रेस में गेट गिरता है ना ऐसा जो गिरा देगा गेट गिरा देगा उसका स्फटिका तुरंत सफेद दिख जाएगा तो सफेद दिख कम से कम एक बार हाथ गिरा करके स्फटिको को स्वच्छ देख तो लो आगे फिर जो करना है वाकि करो वो कर लेना चाहिए कहते ना तालाब नहीं खोद पाते है तो कम से कम कुआत तो खुद लो एक बार पानी पी लेना है अर्थात नाक बंद करके डूब करके एक बार पी लेना है आगे फिर देखा जाएगा अगर नहीं करेंगे तो ठीक है आगे टीका में परमार्थत द्वैत से असत्व वाक्य उपक्रम अनुगुणम आदर्श परमार्थतः द्वैत असत है असत अर्थात है नहीं मिथ्या असतत्व वाक्य उपक्रम अनुगुणम वाक्य उपक्रम अर्थात जैसे ये आरंभ किया था वो अनुगुण है उपक्रम अर्थात जैसे उपक्रम में बताया गया था ये अनुगुणम पहले यह श्लोक आया था इसको फिर खाली थोड़ा कह देते हैं ज्ञाते द्वैतम नृल्लोह विस्फुलिंगाद्य सृष्टि या चोदिता था उपाय सोवताराय ज्ञाते द्वैतम न विद्यते न उपाय सोवताराय न कथन ये ज्ञाते अच्छा अच्छा अद्वैत उभयथ द्ञाते दैत ऐसे द्वितीय प्रकरण का ये श्लोक है अद्वैत परेद उच्य उच्यते अदैत का एक प्रकार है द्वैत तो जैसे हम कहेंगे कि कि ये सगुण है सगुण में विग्रह कैसे कहेंगे गुणे न सह गुण के साथ जो होता है जो गुण के साथ होगा वो पदार्थ गुण उसके साथ नहीं आने से पहले वो सगुण था ना निर्गुण था निर्गुण था तो अर्थात है निर्गुण में ही ये गुण आएगा तो निर्गुण में जो गुण आया कहते हैं जो सगुण हुआ ना ये निर्गुण का कि विशेष स्थिति मात्र है इसको कहते हैं कि उसका प्रकार भेद है तो इसलिए कहते हैं अद्वैतम निर्गुणम परमार्थो ही द्वैतम सगुणम तद भेद उचित उसका एक प्रकार है एक स्थिति है और तेसाम द्वैतवादी नाम उभयथ द्वैत उनका पारमार्थिक्वैत है उनका व्यावहारिक भी द्वैत है तो सिद्धांत कहते हैं कि ज्ञाते द्वैतम न विद्यते जब जान लेंगे तो द्वैत नहीं रहेगा आज जब तक तो जाने नहीं ये सब कहते रहेंगे इसलिए एक, एक जाना है एक नहीं जाना है वो दोनों का बीच में कोई विवाद होगा कहेगा आपको तो पता नहीं क्या विवाद करेंगे इसलिए वास्तविक वैदांति बहुत ज्यादा विवाद नहीं करेगा वो हट जाएगा कहेगा आपको जो पता चलेगा तो जहां शास्त्र का विचार आएगा खंडन करने के लिए वहां कर देंगे किन्तु अन्य समय में आप खाली ऐसे आकर के विरोध करने लगेंगे वो कहेंगे आपको पता नहीं है चलो इसलिए उच्च उच्चकोटि को ज्ञानी के पास जाकर के आप कुछ इसे वो उल्टा पुलटा प्रश्न करेंगे करें करें। ज्ञानते द्वैतम विद्यते नीद्यते उतम टीका में द्वितीयाध योजयती द्वितीयाध श्लोक का कहते हैं भाष्य में यतंत्र अभिसृत्तिया पर शास्त्र व्यवहारेण सैत पदार्थ स परमार्थ तो निरूप्य मणु यस्य परतंत्र अभिसमृत्या समृत्ति अर्थात व्यवहार परतंत्र का तंत्र अर्थात दर्शन दूसरों का दर्शन का व्यवहार से जो इसका अर्थ कह देते हैं परशास्त्र व्यवहार सीधा भाष्यकारी अर्थ कह है परशास्त्र में जो व्यवहार हुआ है सब शब्द जो सब अर्थों को कहता है सदार्थ जो पर में माना गया स परमार्थ तो निरूप्य मानो नास्ती है अगर हम परमार्थ तो निरूपण करते हैं वो सब नहीं है वास्तव तो त्रिकाला बाध्य ऐसा सब नहीं है निरूप्य मानो नास्ती है टीका में कैसे नास्ती कहते हैं देखिए पर में नया एक ऐसे पदार्थ मानते हैं अभी तो वेदांत कहता है नहीं द्रव्य से गुणादि पंचक ततो तत्व व्यावर्तक प्रातिशिक लक्षण प्रतिपत्ति मंत्रण प्रकल्प्यते द्रव्य का लक्षण जब आप बाकी पांच चीज का लक्षण नहीं जानेंगे तब तक आपको द्रव्य का लक्षण निश्चय नहीं हो पाएगा बाकी पांच चीज का लक्षण आपको स्पष्ट होगा एक एक करके आप कहेंगे तद व्यतिरिक्तम द्रव्यम इस प्रकार की कहेंगे ऐसा एक दृष्टान्त देखिये तो गुण का लक्षण वो लोग गुण जो पूरा हो जाता है ना संस्कार के आगे वहां कहते हैं कि द्रव्य कर्म अन्यत गुणम द्रव्य कर्म को जो भिन्न होगा उसको गुण कहेंगे और द्रव्य का क्या लक्षण है गुणवत्व द्रव्यम तभी गुण का ज्ञान होने से आपको समवाही कारण कहेंगे समवायिक कारण किसका समवायी कारण होगा आप कहेंगे द्रव्य और कर्म का समवायिक कारण होगा गुण और कर्म था था का समवायिक कारण होगा द्रव्य का समवाय कारण होते ना द्रव्य का ज्ञान नहीं हो पाएगा आत्मा आत्माश्रय दोष होगा अभी आप कहेंगे गुण कर्म का समवायि कारण द्रव्य अभी आपको गुण कर्म क्या पता नहीं है और जब गुण क्या पूछेंगे आप कहेंगे द्रव्य कर्म भिन्न सती सत्ता सत्तावत्व ये सब अनुन्यास दोष हो रहा है इसका ज्ञान होने से उसका ज्ञान होगा उसका ज्ञान होने से इसका ज्ञान होगा तो ये सब खाली कहते हैं ना अविचार रमणीय जैसे आप विचार में भी चलेंगे कुछ दिखे नहीं इसको यहाँ कहते हैं नहीं द्रव्य से द्रव्य का लक्षण गुणादि पंचक गुणादि पञ्चक का ततो व्यावर्तक प्रातिक लक्षण प्रतिपत्तिम अंतरेण द्रव्य से भिन्न करने वाला हो जाएंगे गुणों का जो लक्षण जो गुणों का लक्षण है द्रव्य का लक्षण से भिन्न होना चाहिए तो गुणादि का प्रात प्रातिक मतलब सोम सोम प्रति अर्थात प्रत्येक गुणादि का प्रत्येक लक्षण का ज्ञान नहीं हो करके द्रव्य का लक्षण नहीं ज्ञान हो पाएगा मैं तो आपको सांग दोष होगा सब तो कौन किसका तथा चतत लक्षण लक्षण तस तत्त तत प्रतिपत्तो उस, उस लक्षण से जैसे द्रव्य का लक्षण से द्रव्य का प्रतिपत्ति में प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान द्रव्य का लक्षण से द्रव्य का ज्ञान के लिए तत्द इतर प्रतिपत्ति कारण होगा गुण का ज्ञान नहीं होने से द्रव्य का ज्ञान नहीं हो पाएगा और तत्प्रतिपत्त उच्च गुण का ज्ञान करने के लिए चलेंगे गुण का ज्ञान के लिए तत्त लक्षण तो उस उस लक्षण से होगा उसके लिए क्या चाहिए तत्द व्यावृत तो अर्थात द्रव्यदि से व्यावृत होकर के आपको गुण का ज्ञान करना पड़ेगा तत्त तो व्यापृत तत्त तो तो तो तो प्रतिपत्ति रीति उस से भिन्न उस उसका ज्ञान होने से इसी का ज्ञान होगा क्योंकि ये उससे भिन्न है जिससे भिन्न होगा उसका ज्ञान होना चाहिए नहीं तो फिर इसको भिन्न कैसे करेंगे अभी इसको भिन्न करने के लिए उसका ज्ञान चाहिए और उसका ज्ञान के लिए कहते तो इससे भिन्न होना चाहिए तो ये सब ज्ञान मतलब ये नहीं हो पाएगा तथा चतत लक्षण तत्त प्रतिपत्त तद तद इतर प्रतिपत्ति कहा उसका प्रतिपत्ति के लिए द्रव्य का प्रतिपत्ति के लिए तद इतर गुणों का प्रतिपत्ति चाहिए इसलिए आगे उसको कहते हैं इसलिए तत्त तो प्रतिपत्त हो तत् तत्प्रतिपत्त तत्त लक्षण से अभी इतर जो है गुण है गुण का प्रतिपत्ति के लिए तत्त लक्षण बाकी जो पांच है उनका लक्षण से तत्त व्यावृत तत्त प्रतिपत्ति गुण से व्यावृत बाकी सब पांचों का आपको ज्ञान होना चाहिए परस्पर आश्रय द्रव्य का ज्ञान होने से द्रव्य से व्यावर्तक हो गुणादि पांच का ज्ञान होना चाहिए अभी गुणादि पांच का प्रत्येक का ज्ञान के लिए बाकी पांच से व्यावर्तक उनका लक्षण होना चाहिए ये सब इस तरह तरह आश्रय हो गया सब परस्पर आश्रय न किंचित अभी वस्तुत सिद्धे इस प्रकार के हो गए दूसरा और एक है चक्षु का लक्षण क्या कहते हैं नया एक लोग इंद्रियम रूप ग्राहकम चु इंद्रियम रूप ग्राहकम और रूप का लक्षण क्या है चक्षुर चक्षुर मात्र चक्षु। चक्षु। चक्षु। ग्राह्यो गुण रूपम इसमें चक्षु आया चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुण चक्षु क्या है पूछेंगे कहेंगे रूप ग्राहकम रूप ग्राहकम च और चक्षुर ग्राह्य रूपं ये हो गया लक्षण बिल्कुल <laughs> विचार करेंगे घटेगा नहीं खंडन खंड खाद्य देखेंगे ये सब एक एक करके उनका सब जड़ से काट दिया फिर आपका एको भी लक्षण ठीक नहीं है सब अनुन्यास रहे है इसे एक लक्षण घटेगा तो कहेंगे फिर कैसा आप कहते हैं हम क्या कहते हैं इसलिए खंडन खंड खाद्य कहते हैं हम क्या कहते हैं जानने के लिए वो आप हमारा ग्रंथ पढ़ो ये ग्रंथ हम आपको खंडन करने से बहुत बलवत्तर कर दिए हैं इसलिए कहते तो ना ऐसे पढ़ने में जो मजा आएगा ना फिर आप कहेंगे दुनियादारी जाने दो ऐसे क्या है इसमें वस्तु तो आगे टीका में वस्तु तो निर्विषय से व सिद्धत्वाक क्योंकि कोई विषय आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे इसलिए निर्विषय ही सिद्ध है क्योंकि दो सिद्ध करने के लिए आपको एक चाहिए क्योंकि दो कहने के लिए अयम एकम अयम एकम होने के बाद द्वितो बुद्धि होगा न एक कहेंगे वेदांत कहते देखिए जो एक है ना इसको सिद्ध करने के लिए किसी को चाहिए नहीं चाहिए हम कहते हैं एक है आप कहते हैं नाना है आपको देखिए ये सब चाहिए हमको कुछ नहीं चाहिए तो एक जो है उसका सिद्धि के लिए कुछ नहीं है शुद्ध सिद्ध है सिद्ध असंगतम चित्त से प्रागुक्तम संगतम एवं उपसंगति इसलिए चित्त असंग है जो पहले कहा गया था वही बात संगत है ठीक है अब क्या कहते हैं ये असंगत है असल नहीं है ठीक है ये श्लोक तिहत्तर श्लोक उच्चारण करेंगे ओ पूर्णमद पूर्णमित पूर्णा पूर्णमुदच्य पूर्ण से पूर्णमातायूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति शांति